अभिचारो अभ्यास का बार बार वही वही ना उसको अभ्यास करते हैं। और अभ्यास में बड़ी शक्ति होती है जिस विषय का अभ्यास किया जाता है वह विषय आसान हो जाता है हकीकत में ईश्वर पाना कठिन नहीं है मुक्त होना कठिन नहीं है सब दुखों से सदा सदा के लिए जान छुड़ाना कठिन नहीं है लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जाता जो सदा मुक्त है जो सदा सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप है शांत स्वरूप है पर परमात्मा है उधर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता उल्टा अभ्यास पड़ गया है जो असत है जड़ है दुख रूप है विनाशी है विक्षेप बढ़ाने वाला है बेवकूफी बढ़ाने वाला है ऐसा इंद्रियों का ऐहिक आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि उसका हर जन्म में अभ्यास है जो चीज अभ्यस्त हो जाती है वो आसान हो जाती है और जो अभ्यास रहित होती है वो कठिन होती है मित्र भी अपना भाई सगा भाई अगर दूर रहता है तो पराया जैसा हो जाता है और मित्र साथ में रहता है तो भाई से भी ज्यादा मधुर हो जाता है ऐसे ही अपना परम हितेश अपना परम सुहृद जो परमात्मा है उस विषय अभ्यास न होने के कारण परमात्मा पराई चीज लग रहे है परमात्मा महात्माओं के योगियों के या ज्ञानियों की ही बदौलत लग रहे हैं या ज्ञानियों के ही कुछ संपत्ति लग रहे हैं हकीकत में परमात्मा हम सब के है प्राणी मात्र के वो उतने के उतने हैं और परम हितेशी हैं सुहृदय हैं सुहृदम सर्वभूता ईश्वर सब के परम सुहृदय है और अकार दया करने वाला है तो एक परमात्मा तो जो अकार दयालु है सुहृद है और अपने पास है अपने नजीक है उसको नहीं पाया उसका मतलब कि वो दूर नहीं है लेकिन उसके विषय हमारा अभ्यास नहीं जो छोड़ के जाना है उसका हमको अभ्यास है लेकिन जो सदा रहता है उसको पाने का या उसके विषय का ज्ञान नहीं रुचि नहीं है उस ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं है उस प्रकार का अभ्यास नहीं है रुचि तीव्र हो तो भगवत तत्व का ज्ञान मिल जाए भगवत तत्व का ज्ञान न होने के कारण हम मन माना कुछ करते रहते हैं और मन माना जब तक करते रहेंगे तो एक जन्म में नहीं हजारों जन्म में भी मन तृप्त नहीं होगा मनमाना नहीं लेकिन शास्त्रों में गुरु महापुरुषों ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया उस प्रकार अगर पर परमात्मा का स्वरूप जान कर अपने आत्मा का ज्ञान जान कर सुन कर श्रवण करके फिर उसी का ध्यान में अभ्यास किया जाए तो सरल हो जाता है हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में सुनसान हो जाने से थोड़ी बहुत थकान उतरती थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है लेकिन ध्यान में अंतकरण का निर्माण करना पड़ता है अंतर्कण का निर्माण नहीं होगा तो परमात्मा का असली तत्व या परमात्मा का खजाना प्राप्त नहीं होगा तो अंतकरण का निर्माण करना पड़ता है जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया उसकी जात बात ये सब उसको सुना दिया उसके मस्तक में उसके अंतरकण में भर दिया तो उसके अंतर्कण का निर्माण हो गया अब सो रहा है तब भी पटेल है और चल रहा है तो भी पटेल है हकीकत में है पटेल जैसी कोई चीज नहीं नात जात जैसी कोई चीज नहीं है लेकिन सुन सुनकर हम लोगों के अंतरकण का ऐसा निर्माण हो गया जो की वास्तविक नहीं है और परमात्मा वास्तविक है जो सत है चित है आनंद स्वरूप है सृष्टि के पहले है अब भी है और परले के बाद भी है जो सुख में भी है दुख में भी है शोक में भी है लोभ में भी है मान में भी है अपमान में भी है जिसके बिना सब कुछ कुछ नहीं और जिसके होने से सब कुछ है वो परमात्मा कठिन कैसे हो सकता है वो परमात्मा पराया कैसे हो सकता है और वो परमात्मा दुर्लभ कैसे हो सकते है तस् हम सुलभम पार्थ मैं तो सुलभ हूँ लेकिन मेरा ज्ञान देने वाले आत्मज्ञानी महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है बहुनाम जन्मनाम जन्म बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम जन्म ज्ञानवानम अंत माम प्रपद्यते वासुदेवम मिति स महात्मा भगवान बोलते हैं कि मैं तो सुलभ हूँ क्योंकि जल में थल में सूर्य में चंद्रमा में रस में पृथ्वी में सब में मैं हूँ लेकिन मेरा अनुभव कराने वाले अथवा मेरा अनुभव करने वाले जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो दुर्लभ है तस् तो हम पार्थ मैं तो सुलभ हूँ लेकिन मेरा अनुभव करने कराने वाले ज्ञानी महापुरुष दुर्लभ है बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञान वनम मासुदेवम सर्वमी स महात्मा दुर्लभ यो मश्यति सर्वत्र सर्व च मै पश्यति तस् हम न प्रणश्यामी सत्य में जो मुझे सब में देखता है और सब मुझ में देखता है मुझसे अलग नही मैं अलग न मै जुए थी जुदो नहीं हूँ एना जुदो नहीं तो अंतःकरण का आत्मज्ञान सुनकर अंतःकरण का ध्यान में निर्माण किया जाता है बिना ध्यान के ज्ञान टिकेगा नहीं। बिना ध्यान के विकार दूर होंगे नहीं बिना ध्यान के अंदर की मस्ती आएगी नहीं इसलिए ध्यान तो करे तो ध्यान में बैठेंगे तो मन भागेगा मन का स्वभाव है भागना लेकिन भागे तो मन को ऐसे प्रकार के संस्कार डाल दो की भग भग कर भी वही घूम के आ जाए मन विचारो थे तो आत्मकार विचार था तो अंतकरण का निर्माण होना चाहिए हम जब बैठते हैं तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछो अपने से ये जगत क्या है ये नात जात कहाँ से आई मैं पुरुष स्त्री कैसे सुन सुन के बन गए तो ये पुरुष पुरुषपना स्त्री पना किसकी सत्ता से महसूस होता है तो मैं कौन हूँ जगत क्या है ईश्वर क्या है जीव किसको कहते हैं मुक्ति का मतलब क्या होता है बंधन कैसे छूटे इस प्रकार के प्रश्न अंदर उठने चाहिए और गुरुओं से महापुरुषों से ब्रह्मवेताओं से आत्मिक ज्ञान लेना चाहिए कपोल कल्पित किससे कहानी नहीं तत्व का ज्ञान लेकर उस ज्ञान को ध्यान में स्थिर करना चाहिए तो जल्दी काम बन जाता है ऊंडा अंत पूछो बैठा हो तो कि कौन छु आ बध करवटे शू आ बधु खाधा पी पेह पी लीधा दीदा पीछे शु, शु। प्रश्नवाचक मूको इच्छा था है। तरत पूछो की पच्चीस तो अपने विषय में आदमी को निस्वार्थ रहना चाहिए देह के विषय में इससे अंतकरण का निर्माण हो जाएगा अपनी देह के विषय में स्वार्थ का त्याग करते जाओगे उतने ऊपर उठते जाओगे अपने शरीर के लिए व्यक्तित्व के लिए अगर आपने सोचना छोड़ दिया तो उस जैसे आप बड़ा लाभ और कोई नहीं फिर समष्टि तुम्हारे शरीर की सेवा करेगी। तो अपने विषय में अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे जो कुटुम्बी है वहां ममता का त्याग और ईश्वर के साथ जब संबंध करें तो वासना का त्याग जय कृष्ण इससे अंतरकरण का यूं निर्माण हो जाएगा अपने विषय स्वार्थ का त्याग दूसरों के विषय ममता का त्याग और ईश्वर से वासना का त्याग ईश्वर का भजन करें तो वासना पूरी करने के लिए नहीं ईश्वर को प्यार करें तो ईश्वर के लिए बस भजन करते सत्संग सुनते तो बस सत्संग के लिए सत्य के लिए ऐसा नहीं कि सत्संग से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती या संत दर्शन से कोई पुण्य नहीं होता या भगवत दर्शन से या भगवान से मांगे तो नहीं मिलता है या संतों से भगवान से लाभ नहीं होता लाभ होता है लेकिन अगर मांगते हैं तो मांगा हुआ तुच्छ नश्वर छोटा लाभ होता है और नहीं मांगते हैं वासना मिट जाती है तो देने वाले की जो शक्ति वही शक्ति हमारी हो जाती है आप ईश्वर के लिए अगर निष्काम रहते हैं निर्वासनिक रहते हैं संतों के प्रति जाकर आदर से, भाव से सत्संग सुनते हैं लेकिन वासना नहीं रखते कुछ संसार के वस्तु की तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतकरण में आत्मज्ञान का खजाना आ जाएगा तो महापुरुष जो मार्गदर्शन देते आशीर्वाद देते या चमत्कार होते वो भी तो आत्मबल सित होते तो जितना जितना हृदय अपना अंतकरण निस्वार्थ होता जाएगा उतना उतना उसमें सामर्थ्य आता जाएगा जितना जितना निसंकल्प होता जाएगा उतना उतना सुख और सूक्ष्म शक्ति आती जायेगी नहीं होता कुछ आटा से का भी अभ्यास रोटी बनाने का भी अभ्यास है तो बना सकते हैं ऐसे ही संसार से तरने का अभ्यास करना पड़ता है जबका अभ्यास होने तो का अभ्यास हो सुख दुख के प्रसंग में उनसे पृथक होने का अभ्यास आ जाए चित्त के विचार तित्त के दोषो के समय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 अभ्यास में वैराग चाहिए अंदर वैराग्य नहीं है तो आदमी जो भी काम करेगा सेवा करेगा थोड़ी तो स्वामी को भोगी बनाए वैराग्य नहीं, नहीं और, और, और। बिना अभ्यास और वैराग्य के ज्ञान जनता नहीं नहीं। अभ्यास न कौन ते वैरागृह थे ऐसा वैराग हो कि अपने देश से भी वैराग हो एक दिन छोड़ना उसको अभी अपना नहीं माना संसार का माना उसको तंदुरुस्त रखा ठीक है उपयोग करने के लिए आप महापुरुषों की युक्ति समझ के अपने चित्त को शांत कर देती इनको उनको तत्व ज्ञान में फिर देरी नहीं लगती बुद्धिमानों को राग और द्वेष से बुद्धि दुर्बल हो जाती है। राग द्वेष जितना कम होगा उतना बुद्धि बढ़िया होगा एक चिकेरी ने बस क्लास चित्र बनाया छ महीने तक बनाया पूरी कारीगरी लगाई अपने जाके अपने मास्टर को दिखाया गुरु को गुरु ने कहा था वाह ऐसा तो मैं नहीं मना सका वो रोने लगा लड़का बोले क्यों रोता है मैं जब मेरे कृत्य से कमी कोई नहीं निकालेगा तो मैं आगे कैसे बढूं कृत्य प्रकृति में होता है ना प्रकृति अपूर्ण है कोई कृत्य पूर्ण होता नहीं तो कृत्य करने वाला पूर्ण कैसे का पुत्र था पढ़ने गया काशी पढ़ के लौटा पता चल गया तो आ रहा है काशी पढ़ के आया वहां से तो लोगों ने स्वागत करा गुरुकुल में अरे फर्स्ट नंबर आया है मरा विद्वान है आदर सत्कार से लोगों ने विदा तो वो जरा खून की रहती है अंदर में आया तो पिता को पता चला आ गया वो तो जान बुझ के उसकी माँ के साथ बात कर रहे है तेरा छोकर आज आएगा लेकिन मैंने जैसा चाह ऐसा तो नहीं बना शास्त्री की पदवी लेके आएगा मैंने उसके बारे में सुना ऐसा कोई खास तरक्की नहीं किया मैंने जांच लगवाई है ऐसा कोई लड़का सुन और जो यू था ठूस बोला शास्त्री पढ़ा था क्या पढ़ा मेरा बेटा हो गया शास्त्री पढ़ा <laughs> मैं तो उम्मीद रखता था कि कहां का कहा पहुंचे लगा कि मैं लड़के को लगा कि मैं तो पढ़ने का निपटा के आ रहा था लेकिन अभी बाकी है बाकी है। एक आध दिन रहा आपके पास शहर में आगे लेके गया और पढ़ा आ गया आचार्य हो गया शास्त्रों के कोटेशन बढ़िया बढ़िया श्लोक तत्व तो के श्लोक कंठस्थ कर लिए आया मैं समझा था कि विद्वान होगा आत्मा होगा लेकिन ये तो पंडित हुआ खाली नहीं सिर खपाऊ सोलह साल हमारे व्यस्त गए ऐसे तो नहीं पढ़ता था, था। आप पढ़ा तो क्या खाली विद्वान होने की भ्रांति लेनी खोपड़ी क्या कर तो था। तक पढ़ा काशी में फर्स्ट आया हूं। अब मेरे बाप को तो, तो थी थी नहीं लेपनिषदों ले का ज्ञान नहीं जिसको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं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 न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र आकाश के लोगों नित्य नित्य शब्द बनकम आकाशम सदविधा नित्यान कारण रूपा नित्य कार्य रूपा इस प्रकार के जो कुछ प्रक्रियाएं थी सिद्धांत धंस और सर खोपड़ी में भर के आये आ रहा था जो घर में प्रवेश करे त्यो ही उसकी माँ के आगे पिता ने इसकी निंदा करना चालू कर बार, -बार गया लेकिन वो ही गधे का गधा होकर लौटा इसको लगा कि मैं इतने लोगों को शास्त्रार्थ में प्राप्त करके आय और मेरे को कहते गधा ये कोई बाप है ऐसे बाप का तो गला दबाना चाहिए पेड़ क्या सुना ऐसा इसके मन में विचार आ गया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 और आप बोलते हैं क्या पड़े इतने में ऐसे तो फलाना लड़का इतना ऊंचा पड़ गया फलाना पड़ गया तो मेरे को रहता था कि मैं होके दिखाऊ होके दिखाऊप तो की कृपा से मैं इतना तक पहुंचा लेकिन एक बार मेरे मन में भी आ गया कि मेरे पिता सदा मेरे को डांडते थे ऐसे पिता का तो गला दबाना थी ऐसा मेरे मन में पाप आ गया अब उसका प्रायश्चित क्या है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 संस्कृत के पंडित जी ने कथा बात वो दान में करके सुना इतना उसका महिमा पता चला पिता का कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचा उठाना चाहते हम है न इधर उधर होता है ना तो क्या तुमने बढ़िया बढ़िया क्या लिखा है तुम्हारा ऐसा बढ़िया अपडेट टू कौन सा है ऐसा थोड़े ऑडिटर देखेगा गलती कहाँ है ऑडिट का मतलब है गलती कहाँ है कमी क्या है ऐसे अपने जीवन में जो कमी है उसको देखो दिखेगी तब जब तुम्हारे से दूर होगी अब तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारे में बैठ जाएगी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 जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक दृष्टि का भी वाणी का कान का संयम करना चाहिए चित्त से ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कोई फूरना उठा तो उसी वक्त पतन होना शुरू हो जाता है तन का मन का वेतांत में भगवान को गुरु को प्रार्थना करना चाहिए रोना चाहिए मैं ऐसा भागा हो रहा हूँ मेरे चित्त में ऐसे दोष हो रहे हृदय पूर्वक जब तक प्राचित या प्रार्थना नहीं होती तब तक भीतर से दोष निकलते भी नहीं गुरु या पिता दोष निकालने को करे लेकिन आदमी स्वयं जब तक उसमें डटता नहीं अपने दोष निकाले तब तक गुरु और पिता का भी उपदेश सौ टका नहीं करता हम लोग दोष छुपाते हैं दोष को पोषते हैं हम लोग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 पक्की छुपाते जाए और करते जाए तो कारण शरीर में घुसते हैं और वो कई जन्मों तक भटकाते नजर गए मां शु थे और तो सन्यासी की बात लाल जी महाराज में जरा कैसे कह थे धन्यवाद आपका शुभ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 मरने के बाद फिर पतन के रास्ते चले तो वृक्ष बनेंगे कौन हमारे को प्रणाम करेगा गजा बनेंगे भैंसा बनेंगे सुकर कुकर सुवर बनेंगे तब भी ये जिनको थैंक यू कहते हैं धन्यवाद कहते हैं वो लोग छुड़ाने को आएंगे क्या जिनके साथ हम ममता का विचार व्यवहार रखते हैं वे लोग छुड़ाने को आएंगे जब हम गदा बनेंगे सुअर बनेंगे भैंसा बनेंगे तो बुद्धिमान ही सारे से समझ जाते बुद्धिमान को अभ्यास करने में देर नहीं लगती तो मूर्ख लोग लुक तो बातें रहते हैं उसी बहाव में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 इसीलिए कठिन लग रहा है या तो अभ्यास कर ले तो सरल हो जाए अभ्यास की कमी से ही हम लोग पिछड़ जाते हैं अभ्यास, अभ्यास के जंगलों में जाके करना है कहीं अमुक जाके करना है जहा आत्म भाव जगाने का वातावरण मिले जहा जगा सको वो जगह अच्छा है और आत्म बाब सत्संग में जगेगा आत्मदेव आत्म की बातें सुनने से जगेगा इसीलिए ज्ञानवानों की संगति करो वशिष्ठ जी कहते हैं